तो हमारा कोई एकदम सरल चीज हो बहुत जटिल बहुत बहुत और एक पहली बेचता रहेगा और दूसरा पहली रोता रहेगा जब उनको पीछे तो ऐसा नहीं है तो जब है पूरी तरह से के साथ है। उसका अर्थ यह है कि योगी चेतना लेकिन उसमें वो मन का पुराने अनुभव हैं वो मन गए मिल गए मौजूद वो हावी नहीं रह गया टोट लगी थी हाथ के वो गाँव बन गया उसमें दर्द हो रहा है तो दर्द मिल जाए साखते होने के दर्द और पेड़ तो ही हो रहा है यानी तो ये की दर्द हो रहा है लेकिन कहीं संभे मैं दर्द से घिरा हूँ ऐसा नहीं मैं दर्द हूँ ऐसा नहीं दर्द कहीं हो रहा है किसी बाउंड्री लाइन पर दर्द हो रहा है सब ये यहाँ बैठे और रोड से टस जा रहा है उसकी आवाज आ रही है। हम ऐसा नहीं कहते कि मैं आवाज थी हम कहते हैं कि वो आवाज आ रही है वो आवाज वहां से। तो हमारे बीच आवाज का संबंध है लेकिन हम आवाज नहीं इधर हाथ में दर्द हो रहा है इस दर्द और हमारे बीच एक संबंध है लेकिन दर्द हम नहीं तो ये जो प्रक्रिया होगी ये जीवन की प्रत्येक संव, संव, संवेदना किसी परिधि पर हो और हम कहीं अलग कोने पर खड़े हुए हैं नीचे को खड़े हुए हैं ये अगर हमें दिखाई पड़ता रहे तो दर्द मिट जाएगा ऐसा नहीं सिर्फ उतना दर्द मिट जाएगा जो जो आइडेंटिफिकेशन से पैदा होता है पैदा होता है कि मैं दुखती हूँ मैं दुखती हूँ इससे दर्द पैदा होता है वो मिट जाएगा दर्द निपट जितना है उतना जाएगा फेक्चुअल जितना उतना जितना है वो है हमारे दर्द में दस सत्य है और नब्बे सपना है बिल्कुल जिसको हम पैदा किए हुए पैदा किए हुए।, हुए बना रहे वो बेटा है और सब कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं देख रहा हूँ कि राम के हाथ में बड़ी तकलीफ हो रही है राम का मतलब वो पूरी पर्सनैलिटी के लिए उपयोग कर रहा है राम का जिसको तुम जानती हो तो सर सुन तो मैं कहूँ कि राम को भूख लगी है राम से मेरा मतलब वो सारा व्यक्ति जिसको तुम जानते लेकिन इस बच्ची में कुछ और भी मैं जो मैं हूँ जिसको तुम जानते ही नहीं जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ जिसको कोई और जान ही नहीं सकता और जब भी तुम मेरे संबंध में जानोगी तो मेरे संबंध में ही जानोगी मुझे नहीं जानती। सकती इट विल बी अबाउंट मीज तो अबाउंट मीज जो कुछ है जाना हुआ वो सबके पे इकट्ठे पे जो को राम कह वो हमारा व्यक्ति है लेकिन खतरा ये है कि जो आदमी साक्षी नहीं है वो ये जो अबाउट नहीं है उसको ही स्वयं समझ लेता है कि ये और सब उसकी चुनाव का अंतर साक्षी के सामने कोई मन का धारा नहीं रह जाती लेकिन जब तक तो है अपनी है। कांटा गड़ेगा तो पता चलेगा बल्कि मेरा कहना है साक्षी को सबसे ज्यादा स्पष्ट पता चलेगा तो क्यूँकी उसके अनुभव की जो, था जो था। है वो बहुत शुभ हो जाएगा ये कुछ भी शीघ्र अनुभव करेगा इसलिए साफ़ दुख दुकान वो भी तुमसे हजार गुना ज्यादा करेगा सुख का अनुभव भी तुमसे हजार गुना ज्यादा करेगा स्वाद का अनुभव भी तुमसे हजार गुना ज्यादा लेगा भूख भी लगेगी तुमसे हजार गुना ज्यादा भूखा होगा क्योंकि तुम्हारा जो जो उज्जाव है जो योजा लगेगा बिल्कुल साफ है साफ दर्पण है उसकी चीजें और साफ दिखाई पड़ी डर पुलिस जिसका होता है निमोनियम क्या क्या लेपॉ होता है चीजें सांस नहीं दिखाई पड़ी तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी बहुत बढ़ जाएगी लेकिन संवेदनशीलता के बढ़ जाने पर भी वो जो जान रहा है कि चीजें पर जिससे आईना है वो जानता है कि चीजें वहाँ कहीं है इन्वेस्टर्स प्रति फलन हो, है। हो, हो रहा है ऐसा साक्षी जानता है कि घटना घट रही है हम जानते और तब अंतिम घटना में मृत्यु में भी वो उसी तरह खड़ा रहेगा की राम मर रहे हैं और हम जानते हैं राम मतलब वो व्यक्ति जो कि सब लोगों ने जिसको आप अभाव हाँ, जिसको राम समझा हुआ था वो हाथ वो पैर वो आँख वो श्वास वो सौंदर्य वो सब जा वो धन पैसा वो व्यक्तित्व वो इज्जत आदर वो सब जा तो वो मरते वक्त कह सकता है कि राम मर रहे हैं हम देख रहे हैं जैसा तुम देख रहे हो क्योंकि तुम इधर बाहर से देख रही हो राम को तो वो इधर भीतर से देख रहा है राम को राम जीप में बना हुआ है एक एंजाय बनी एंजाइटी वो है और उसे पूरे साक्षी भाव से देखने पर वो जितना फासले को तुमसे उतनी फासले से मुझते है हम दोनों के बीच में एक व्यक्ति से भी खड़ा हुआ है खड़ा हुआ है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो और बीच में और अक्सर मुलाकात उन दोनों में होती रहती दोनों को तो पता भी नहीं चलता यार अक्सर मुलाकात हो नहीं पाती तो क्योंकि जब वो दो हटे बीच थे तभी वो जो रियल ऑथेंटिक पर्सन थे उनका मिलना हो वो नहीं हो पा मुझसे मिलने आई तो पुष्पा की फेरी भी एक धारणा है कि पुष्पा को कैसे उठना कैसे बैठना कैसी बात करनी है। उसी धारणा से तू चलेगी तो एक धारणा की पुस्पा बीच में तो खड़ी रहेगी और मेरे व्यक्तित्व की जो इमेज है उन दोनों में बातचीत होगी और हम दोनों से बात नहीं कर पाएंगे ये तो हम कभी कर सकते हैं दोनों के इमेज हट जाए दोनों साथियों इमेज एक तरफ हटाते हैं सब व्यक्तियों का मिलना हो और प्रेम में इसीलिए इतना सुख आता है क्योंकि तो प्रेम के किसी क्षण में इमेज हट जाता है और किसी व्यक्ति हम इसमें इनकाउंटर में पड़ जाते हैं और कोई मतलब क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सब आवरण हटा देते हैं ये वक्त जो हम कहने हुए यही आवरण नहीं है व्यक्तित्व भी वक्त पहने हुए इसलिए प्रेम में हम लग्न हो जाए हम कोई आवरण नहीं रखते हम जैसे है वैसे है तो हम जानते जो हमें प्रेम करता है वो वैसा ही स्वीकार कर लेगा जैसे जो हमें प्रेम नहीं करता इससे हमें डर है स्वीकार करेगा जैसे हम ना जो हमें जैसा स्वीकार करे वैसे बन जाए और वो पोस्ट धीरे धीरे फिर होते चले जाते हैं होते चले आखिर में तुम खुद ही भूल जाते हो की तुम्हारा पोस्ट खत्म न जो मिल चला गया वो पुस्ता न थी का सिर्फ पोस्ट जो आया वो मिला और है, तो आए ही नहीं साक्षी भाव हो तो ये पोज हमें दिखाई पड़ने लगते हैं ये पोज तो कभी ये भी हो सकता है कि साक्षी कह सकता है कि छोड़ छोड़ो उसको चलो मुझसे मिलो तो जाने जो गीत में निरंतर था प्रेम की किसी गहरी झलक में कभी हटता और ऐसा लगता है अब धीरे धीरे प्रेम में भी नहीं हटता तो जितनी मजबूत होती चली जाती है आदमी आज़ी जितना आगे बढ़ता जाता है क्योंकि तो पूरा कल्चर पूरी सोसाइटी पूरी सभ्यता खड़ी पोज पर खड़ी है भीतर के आदमी से कोई नहीं है और हम सब एक दूसरे को दबा के ऐसा आग्रह भी करते है कि तुम तो जैसा हम चाहते है रहते है। ऐसे नहीं तुम हाँ। तुम जैसे तुम हो लेकिन जैसे तुम हो उसी संबंध हो सकता है जैसे तुमने उससे कोई संबंध ही नहीं हो सकता क्योंकि तुम, तुम हो ही वो तो सर कहते हो क्या संबंध होने वाला लेकिन सब हम सब ऐसा कर रहे हैं भाई भी तो नहीं पास तो तो तो है मन नहीं होता मैंने ये बच्चे तुम ये व्यक्तित्व ही न मैं भी यह प्रेम या घृणा या पोष सब सब हमारे एक कल की घटना है इस तुम्हें लोग तुम्हें परिवार तुम्हें मारता है इसमें दो स्थितियां हैं अगर तुम ये मानती हो कि तुम अपने इस के साथ एक हो तो तुम्हें लगेगा कि मुझे मार डाला है मुझे मार डालता है तब तुम्हारे भय का जो संभ तो होने वाला है तब तुम्हारे भय का संवेदन तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को तुम्हें सबको घेर लेगा तुम्हारे पीछे कुछ भी ना बचेगा जो भयभीत नहीं रह गया सब भयभीत हो गया। सर एक साक्षी व्यक्ति है और तो उस पर तो तलवार उठाता है तो साक्षी में भी कुछ तो मरेगा ही तलवार कुछ तो काटेगी और जो कटेगा वो भयभीत होने वाला है गर्दन हटना चाहेगी कि कट जाए, लेकिन साक्षी ये देखेगा कि गर्दन हटती है राम हटते वो ये देखना है वो इसलिए तो पक्का ही पता है यहाँ से घर में आग लगा दे यद्य हम घर नहीं हैं फिर भी घर में आग लगा दे। तो घर में तो आग लगी दी है और एक भय व्याप्त हो ही जाएगा लेकिन इस मकान में दो तरह के आदमी हो सकते एक आदमी चिल्लाने लगेगी मुझे आग लगा दी और भागने लगे वो ये नहीं कहा कि मकान को आग लगा दी गई अगर उसने इस मकान के साथ अपनी आइडेंटिटी ज्यादा कर ली हो तो ये मकान वही हो गया हो तो वो ऐसा चिल्लाएगा कि मुझे आग लगा दी गई साथ ही ये कहेगा मकान में आग लग गई मेरा उन्होंने तुम हमारा एक मकान भी जहां हम रह रहे हैं वही हमारी पर्सनैलिटी है और एक हम भी जो रह रहा है लेकिन जो हम उसको हमें पता नहीं हमें कोई पता नहीं काम में पता ही नहीं कि कौन है जो रह रहा है और उसका हम पता भी नहीं लगाते हम अपने मकान को साफ संवार लेते हैं उसको रंग रोगन कर देते हैं, क्योंकि मकान दिखाई पड़ता है सड़क से निकलने वाले को मकान दिखाई पड़ता आप दिखाई नहीं पड़ते हमारे दप सेपु का मकान ऐसा है जो तो से तो वो मकान नहीं है है हमारे साथ इस दिन तो, सा ले से। तो जो दूसरे तो में वही पकड़ में पकड़ आता और तो किस पकड़ में आता है इसलिए भीतर का जो आदमी है अक्सर बिल्कुल कच्चा तो रह जाता है उसमें कुछ हो तो ही नहीं पाता तो क्योंकि बाहर से रनोर से काम चल जाता है कोई जरूरत नहीं लेकिन जिस दिन ये पता चलेगा ये हमने दूसरे को दिखाने के लिए तैयारी की थी लेकिन हम तो सिंह सूख गए दूसरे हम कुछ उसी दिन से धर्म की शुरुआत हुई धर्म की शुरुआत मेरी दृष्टि में व्यक्तित्व के प्रति जागजानी से होती है वो जो हम प्रत्यं की बना ली उसकी समझ से सकती और इस दिन ऐसा लगने लगता है कि कब तक मकान पहुंचते रहिए और भी एक मजे की बात है कि जिस दिन ये आता है तब तक मकान पोत रहेंगे मकान को कितना ही पोत हो और लोग तुम्हारे मकान की कितनी ही प्रशंसा करें तब भी तुम जानते हो तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं हुआ वो मकान की अक्सर ये होता है अक्सर ये होता है मुझे कितने लोग बोले मिन होगा कोई तो स्त्री मेरे पास आएगी मुझे कहेगी और जो भी मेरे पास आता है ऐसा मुझे लगता है कि मेरे शरीर को ही प्रेम करता है। नहीं और सब एकदम मन विद्मा से मर जाता है क्योंकि तो बहुत लोगों ने हमको पता ही है कि भीतर हमारे कोई और भीत हैं। हाँ ये हो सकता है कि शरीर के द्वारा हम उसे प्रेम करें, करें स्थिति बहुत अनठा हो जाएगी तब शरीर उसका ही एक्सप्रेंस आया हुआ, हुआ लेकिन हम फोर्ट में नहीं बैठ गए हम आपके मकान को ही देख नहीं रह गए मकान के मालिक के, के लिए में कोई संबंध छोड़ा और अगर हमने मकान को देखा भी तो फिर भी कि वो इस मालिक का मकान है इससे ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं रहा है तो नहीं नहीं। लेकिन हमारा हमारा प्रगोकाम का तो, तो, तो शरीर से ज्यादा नहीं होता से ज़्यादा नहीं होता और दूसरा इतना भयभीत है की वो कभी अपने को पूरा खुला नहीं छोड़ता। क्योंकि तो हमने इतने अनुशासन इतनी व्यवस्था आदमी के लिए मानने के लिए कही हिसाब है। हमको सब समझाया गया अगर मेरा नारायण से प्रेम है तो मुझे उनसे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए हो बस बात तो ये जिससे मेरा प्रेम है उससे ही लेकिन सिखावा नहीं है प्रेम से करना कितो चुनौती तो तो तो जाऊंगा दबा जाऊंगा प्रेम को दिखाता रहूंगा तब जीता हो जाए वो अखिल तो प्रमाणिक तो नहीं रह जाने वाला क्योंकि तो प्रमाणिक तो प्रेम में वो भी आता है लेकिन तुम सूत्र को पूछ सको ना कि कई बार ऐसा लगता है कि आदमी पृथ्वी को प्रेमी को प्रेम करता है उसको सता रहा अब हाँ तुम्हें छान नहीं हो सकता है तुम्हें छान नहीं हो सकता है लेकिन अगर प्रेम हो तो ही में आ सकता था। है हो सकता है प्रेम अपनी प्रेमी से मानस में लहू में अपनी अंगलियां तो बिछा डाल डालते तो देखने वाले को तो यही लगेगा कि कैसा दुष्ट कर रहा है, है क्या है ये कोई सता रहा है ये कुछ, कुछ है लेकिन दोनों के बीच प्रेम है वो घटना घटी है तो वो प्रेम ऐसी समझ पाए थे उसे पकड़ने के भीतर तक कोशिश है तो उसके शरीर तक रखने का समझा तो हालांकि बड़ी असहाय कोशिश है बड़ी हेल्पलेस तो हो तो तो तो तो तो तो नहीं सकता हम भीतर जाकर उसको पकड़ नहीं सकते कि तो प्रेम तो ही ज्यादा शरीर में हाथ चला जाए तो भी हड्डी मांग के हाथ में आने वाला है लेकिन तो प्रेम से किसी शामिल भी हो वो ये कह रहा है की मकान नहीं मुझे तुम सकना है तो मकान बार बार तो बार बार मुझे मकान बीच बीच में में आ कितने ये जाता मुझे यहीं लौट जाना पड़ता है, नहीं मुझसे नहीं तुम तो हैरान हो गए ऐसी भी, भी घटनाएं है कि कभी किसी प्रेमी ने अपनी प्रेसी को पहली रात में गर्दन दबाकर के मार ही डाला और बाहर से देखने में यह घटना बिल्कुल ऐसी लगी, लगी। ये तो हत्यारे जहाज पड़ गए लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ये हो सकता है उसने इतना प्रेम किया हो कि वो शरीर के एक्सप्लेनेशन तक उसकी बात नहीं होती वो शरीर के अंदर जांच पड़ताल कर ले शारीरिक जागृति की जांच पड़ताल कर ले वो इतना प्रेमी रहा हो तो वो बिल्कुल भीतर चला जाना चाह और उसने कहा उस मकान को मैं तुम तक आना चाहता ये बड़ी असहाय से है समझौती नहीं होती ये कोई उपाय भी नहीं है लेकिन ये हो सकता है और अगर उस को प्रेम रहा होगा तो मरते वह उसने वोसान की अनुभव की होगी क्योंकि तुम अपने प्रेमी को पचास साल सेवा करके भी फैसले क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसे भीतर तक पहुँचने की कोशिश की होगी मेरी दृष्टि में तो सेक्स भी असल में दूसरे व्यक्ति के भीतर प्रवेश की शेक्षा है और उसकी उतने दूर तक जहां दूर तक हम भीतर अंतर भी पहुँच कर इसलिए प्रेम ऐसी बड़ा बहुत और होगा बहुत भिन्न होगा बहुत ही भिन्न होगा तब वो भी एक आंतरिक स्पर्श से ज्यादा नहीं है उस व्यक्ति के अंतर संतक स्पर्श की शरीर से हम सहमत नहीं होना चाहिए हम और भी चढ़ाओ भिचराओ भी, भी मेरा तो पीड़ा है जो सत्र में प्रेमी की उमड़ उसकी कठिनाई बहुत है लेकिन चूंकि ना हम प्रेम करते ना हम लोग सभी प्रेम को जाना है हम सब प्रेम का प्रोप करना है इसलिए ना तो प्रेम इस तरह लग जाता और फिर हमने सब नियम तय किए हुए हैं प्रेम में भी हमने नियम तय किए हुए हैं की कैसे प्रेम करना इसकी हमने सब चिंता हमने सब पास प्रति झूठा हो गया और उस झूठ से बड़ी पीड़ा है और बड़ी पटली अब मेरा अपना अनुभव यह है की जिससे हम प्रेम करते अगर हम उससे प्रोप न करते हैं संप्रेम नहीं पा गल की तो ऐसा होगा कि तुम्हारे क्रोध की झलक में ही वो दस अनुभव करेगा कि किसी क्योंकि इतने जोर से क्रोध करना परायों के लिए संभव ही नहीं बोलो <laughs> असल तो क्या है असल इसलिए बार बार ये दोनों बातें आ, आ जाती है वो इसलिए आ जाती हैं की तुम दो शब्दों में फर्क नहीं कर पाते एक शब्द तो अनुभव है एक शब्द अनुभूति है अनुभूति से तुम कभी अपने को अलग नहीं कर पाते अलग होते ही नहीं हो अनुभव ऐसी तुम अलग हो तो ही तुम कभी एक होते ही नहीं हो समझ लेना चाहिए मैं फूल को देखता हूँ और फूल के सौंदर्य में डूब गया जब मैं डूबा हुआ हूँ तब मुझे जो हो रहा है वो अनुभव नहीं वो अनुभूति वहाँ फूल और मैं दो चीजें ही नहीं वहां जो नहीं कहूंगा तो मैं फूल सुनता अनुभव ना ये तुम बाद में कहोगे जब अनुभूति अनुभव बन गई होगी अनुभूति जब मर जाती तो अनुभव बन जाती अनुभव का मतलब है अतीत अनुभूति का मतलब है अभी अनुभूति की याद अनुभव है अनुभूति हाँ, की याद अनुभव है वो हो गई। और जब मेमोरी होगी हो फॉरन तो अनुभव से तुम सदा अलग हो जैसे आज तुम कहते हो कि मैं कभी बच्चा था। इस बचपन के अनुभव से तुम अब बिल्कुल अलग हो इससे तुम कैसे एक हो सकते हो वो तुम स्मरती हो गए आप तुम बिल्कुल अलग हो लेकिन जब तुम बच्चे थे, थे ही और जब तुम बचपन की एक अनुभूति थी तब तुम अलग नहीं, कोई भी नहीं था साक्षी भी साक्षी के बाद साक्षी बनना है मन का अनुभूति में मन, तो तो। मन होता ही नहीं है अनुभूति में मन होता ही नहीं अनुभव ही मन है असल में हमारे सब अनुभवों के जोड़ का नाम मन है मन के साथी होना मन का मतलब है वो जो अब नहीं है था या मन का मतलब है जो अभी नहीं है और होगा अनुभूति में तो तुम साक्षी का कोई सवाल ही नहीं अगर अनुभूति में तुम साक्षी हुए तो अनुभूति इसी वक्त खंडित हो जाएगी नष्ट हो जाएगी अनुभव बन जाएगा फौर यानी मैं कह रहा हूँ कि साक्षी तुम अनुभव के ही हो सकते हो अगर अनुभूति में भी तुमने साक्षी होने की कोशिश की तो मैं किसी को प्रेम कर रहा हूँ और मुझसे गले आके लग गया है अगर मैंने इस वक्त साक्षी होने की कोशिश की तो गले लगने की घटना पास हो जाएगी इसी वक्त इसी वक्त ये अनुभूति नहीं रह जाएगी ये अनुभव हो गया यानी वो आदमी लग नी चुका गले वो बात खत्म हो चुकी अब बलान गला एक दूसरे का पकड़े अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मैं प्रेम कर रहा तो ये अनुभव हो गया कि ऐसा लगा कि आप साक्षी होने को कह रहे हैं नहीं कहा कि आपने ऐसी बात की नहीं बिल्कुल भी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो मैं यही कह रहा हूँ साक्षी तुम्हें होना और मज़ा ये है कि तुम करीब करीब मन ही रह गए हो अनुभूति तो होती नहीं अनुभव तो ही हो रहे जब तुम अनुभूति न होता होते हो तब भी तुम वह होते कहीं और होते हो सिर्फ फूल के पास खड़े हो तब तुम फूल के पास खड़े नहीं होते हो सकता तुम उन फूलों के पास खड़े हो गए हो जिनके पास तुम कभी खड़े हुए आज मैं बताया ये गुलाब का फूल बड़ा सुंदर उससे तुम पूछे कि ये गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है ऐसा कह रहे हूँ कि गुलाब के फूल सुंदर होते हैं ये धारणा और ये अनुभव बीच में आ रहा है तो हो सकता है वो इस गुलाब फूल के बाबत बात ही नहीं कर रहा वो गुलाब के फूलों तो के बाबर अनुभव है उसकी बात करता और हो सकता है उसे रोक चुका जरा देखोगी तो है भी सुंदर की नहीं एक्सपीरियंसिंग अनुभूति को कह रहा हूं और एक्सपीरियंस अनुभव को कह रहा हूं तो जब अनुभूति मरती चली जाती है कोई तो छत्ती होती चली जाती है जैसे सांप चल रहा है चलते वक्त सांप और चलना एक ही चीज है वही चीजें नहीं यानी ऐसा नहीं है कि साप कोई है जो चल रहा है ऐसा है कि जो चलने की क्रिया हो रही है वही सांप अभी इतना एक लेकिन पीछे एक रेखा छूट गई है सांस वो जो चला है जिस रास्ते पर लौट के देखता वो रेखा के सात एक नहीं है सात के ऊपर कैचुली सही है जुड़ी है उसके चमड़े तो सांप और कैचुली दो चीजें नहीं सी की कैचुल छूट गई है और सांप बाहर हो गए अब वो पीछे है कैंची तो अब बिल्कुल अलग चीज हो गई कैंसू की तरह है अनुभव हमारा और मजा ये है कि हम हाँ अनुभवों के साथ किसी सुविधापूर्ण व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि तो वो डेड होता है मरा हुआ होता है तुम उसको जैसा चाहो उठा करके बैठा सकते हो अनुभूति के साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते क्यूँकी अनुभूति इतनी जीवंत तो है वो तुम्हें ही बाहर ले जाती तुम होते नहीं वहाँ खड़े तो इसलिए हमने धीरे धीरे अनुभूति की फिक्र छोड़ दी हम अनुभव नहीं जीने लगा तुम झापन सुझापूर्ण है आज मैं विजय को प्रेम करू तो पता नहीं कि वो क्या उत्तर आएगा कोई तो पता नहीं कोई तो पता नहीं कि क्या उत्तर आएगा उत्तर बिल्कुल ही अनिच्छित तो मैं अनुभव में जीता हूँ मैं कहता हूं कल प्रेम किया था कल जो उत्तर आया था बड़ा अच्छा था बड़ा मैं उस अनुभव में गिरा कल आया था और वो अपेक्षा कर रहा हूं कि वही आज भी आए तो तुम ध्यान रहो अनुभूति के लिए पुनरुक्ति का तुम कल्पना भी नहीं कर सकते सिर्फ अनुभव की पुनरुक्ति ही कल्पना हो और जो आदमी अनुभव को रिपीट करना चाहता है उसकी अनुभूति मती चली जाती है तो क्योंकि तो अनुभूति का रिपीटेशन भी होता सच बात ये है मैंने अगर किसी को आज प्रेम किया है तो फिर ठीक ऐसा ही प्रेम इस पृथ्वी पर अब दोबारा मौके नहीं बन सके कर ही ना मैं भी बदल जाऊंगा लेकिन मैं भी अपेक्षा करूंगा कि बड़ा आनंद आया तो यही प्रेम फिर से करूँ वो भी अपेक्षा करेगा कि बड़ा आनंद आया तो यही प्रेम फिर से हो तब हम अनुभव स्मृति को दोहराते रहेंगे और तब पूर्ण हो जाएगा तब एकजुट हो जाएगा हमारे टाँग तरफ खड़ा होगा जो सच नहीं फिर उस झूठ में मजबूरी कर गिर जायेंगे तो उसे करो तो रस नहीं आता ना करो तो झुंझट होती है क्योंकि तो लगता है कि करने से रस आ जाता है तो जाल बुंज है अनुभूति में जो जीता है उसे तो साक्षी होने का भी सवाल नहीं है यानी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ जो अनुभव में जीता है उसे साक्षी होने का सवाल है और इसीलिए सवाल है कि साक्षी के द्वारा वो अनुभव से मुक्त हो जाए और जिस दिन साक्षी के द्वारा अनुभव से मुक्त हो जाएगा उस दिन साक्षी की भी कोई जरूरत नहीं रह दिन वो जीएगा ऐसा भी नहीं कि देख रहा हूँ जीने का ढंग नहीं होता का ढन नहीं हो सकता क्योंकि तुम देखोगे जानोगे तो तुम जीओगे कैसे सब वो सिर्फ जियेगा तब वो ऐसा भी नहीं कहेगा कि राम को, कहे को भूख लगी है ऐसा की नहीं तब वो झूठी हो जाए वो कहेगा कि मैं भूख में, मैं भूख हूं वो ऐसे ही कहे अनुभूति में तो वैसी आएगा, इसलिए साक्षी के भी ऊपर यात्रा तो है, है। साक्षी जो है सिर्फ मेथेडोलॉजी है वो हमारा जो मृत का जाल बुना हुआ उसको तोड़ने के लिए एक सफर टूट गया वो जाल तो साक्षी को गिदा कर देना पड़ेगा इधर मैं निरंतर सोचता हूँ की जीवन साक्षी की बात इस की जाए लेकिन साक्षी तक तो ले जाया जाता है साक्षी तुम अनुभव में जीत हो इसलिए अगर कोई कहे की अनुभूति में जीता हूँ साक्षी का कोई सवाल ही नहीं की उस अनुभूति में दो नहीं होते कोई नहीं पूछते अगर मैं चांद की रोशनी में खड़ा हूँ और अनुभूति कर रहा हूँ तो चांद दूसरा नहीं रह जाता दर्द और पेट का तो सवाल ही नहीं चांद दूसरा नहीं सब की ओवरलैपिंग हो जाती ऐसा नहीं रह जाता कि की की रोशनी शांत से आ रही हो और मुझ तक आ रही है ऐसा हो जाता है कि चांद की रोशनी भी आती है और मैं भी शाम तक जाता हूँ और ये दोनों बातें इतनी घूम मिल जाती है की कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका कोई फर्क नहीं रह जाता वहां चांद और यहा मैं ऐसा नहीं रह जाता चांद और मैं और एक लंबा विस्तार दोनों का और एक ही घेरे में दोनों जहाँ दो का कोई सवाल नहीं असल में तो परम जो योग है वो तो शास्त्री के आगे पर तो फिर पूर्व जो यात्रा करनी हो वो तो साक्षी की क्योंकि अगर हम अनुभव वाले व्यक्ति को कहें कि तुम शास्त्री भी मत तो भी तो हो तो वो अनुभव के साथ ही अपने समझ लेगा। और वो अनुभव के साथ ही समझने में बहुत दुख रहे उसे तोड़ देना असल में सब दवाई से आर्टिफिशियल ये झूठी कठिनाई यह है की झूठी बीमारी पकड़ना चाहिए हो तो सच्ची दवाई को क्या किया जा झूठी बीमारी पकड़ी हो तो झूठी दवा उपयोग करनी पड़ेगी और झूठी बीमारी में अगर सच्ची दवाई दी तो दोहरी बीमारी हो जाने वाली क्योंकि दवा भी बीमारी लाई झूठी बीमारी को झूठी बीमारी सही झूठी दवा से ही ठीक करने का उपाय शक्ति जो है वो संसार नाम की जो हमारी झूठी बीमारी है दूर करने का उपाय वो दोनों जुड़ हो जाते हैं तो न कोई साक्षी है ना कोई साक्ष है कोई दिखाई पड़ रहा ना कोई होना वो एग्जिस्टेंशियल है वह सिर्फ अस्तित्व मास्क और वो साक्षित बहुत आगे की बात है, असल में साक्षित संसार की ही बात है, ये उसी पर होती नहीं होता बीमारी के तल पर वो दोनों बहुत ज्ञान होता दवाई और बीमारी एक ही तल पर होती दो तल पर होंगी तो उनका तालमेल नहीं हो पाएगा सब दवाइयां बीमारी के ही उसकी हैं और इसीलिए बीमारी को काट पाएंगे लेकिन सत्य से दोनों के डिव हो जाएगी बात, और वो जो अतीत रह जाता है वो वो स्वास्थ्य होगा रीजन से दिखाई पड़ता सब धर्म संसार के तल पर होते हैं जो संसार की स्थिति होती है धर्म उसी तल पर होता है उससे ढिल नहीं होता है तो क्योंकि उसी स्थिति को काटने के लिए तो वो आया अगर इस कमरे में आग लग गई और वो दूसरे मंजिल से जाके पानी छिड़ तो ना पालन अगर इस कमरे में आग लगी तो पानी मुझे इसी कमरे में छिड़कना पड़ेगा जिस स्थल पर आदमी खड़ा अनुभव के स्थल पर वहाँ साक्षी का प्रयोग करना पड़ेगा अनुभव ऐसी छुटकारा हुआ की साक्षी ऐसी भी छुटकारा सभी दवाइयों से छुटकारा हो जाता है बीमारी छुटकारा होने का। लेकिन कुछ ऐसे बीमार होते हैं बीमारी तो चली जाती है दवाइयों चले जाते और तब दवाई बीमारी बन जाती तो है क्योंकि उनको दवा से बीमारी गई ना तो दवा भी बीमारी बन जाती है वो उसे पकड़ लेकर तो अब ऐसे लोग हैं की जो जो साक्षी का प्रयोग कर रहे हैं और उनको अनुभव से विदा हो गई लेकर वो साक्षी को चुनाने के लिए जाएंगे तो उनको ये डर लगता है इसी से तो हुआ है अब दूसरी बीमारी हो तो गई साक्षी भी बीमारी हो जरा भी पक नहीं जरा भी होता सुख के शरीर के रूप रूपरे बिल्कुल यही होती जो इस शरीर की सिर्फ उससे मत गरीब धुआं झुआर तो यह है कि उस गरीब का जो रूप है उसकी वजह से इस शरीर को पहले आता है उससे ये एक स्कूल बनता है वही मॉडल है वही ढांचा उसके ऊपर बाकी सारा ये ये प्रकार, यह मध्य के बीच बीच है, दोनों के लिए जोड़ वो टूट जाए तो फिर इस शरीर शरीरों वापिस लौटना संभव दोनों के बीच एक दोनों को जोड़ने वाला एक संबंध और वो नाभिक में ही है और इसलिए नाभी से ही माँ से पेट में बच्चा जुड़ा होता है तो नाभि जो है वो ओरिजिनल फोर्स है जहाँ से जीवन हमें प्रवेश करता है इधर शरीर वाला जीवन भी नाभि से प्रवेश करता है इधर आत्मा वाला जीवन भी नाभि से ही प्रवेश करता है नाभि पे ध्यान लगाने को नाभि नाभी पे धान लगाने का बड़ा ही मूल्य उससे ज्यादा अच्छा सेंटर नहीं है बॉडी में ध्यान के लिए क्योंकि तो तो वहाँ से निकटतम शरीर और आत्मा कहना चाहिए सेतु जहाँ ब्रिज है जहाँ के तत्काल फाटने शुरू होते है वो अभी में क्या उपयोगी तो वहीं तक है जगह तक तुम नाभिक आगे नहीं निकल जाती हो उपयोग तो नहीं है जब सब सुमन के आगे नहीं निकल जाती है शरीर तो के आगे उपयोग नहीं रह जाता क्योंकि वो शरीर के आखिरी पड़ाव आखिरी पड़ाव पहला पड़ाव भी है आखिरी पड़ाव भी रही है। तो जैसे ही उस पड़ाव के पीछे हट गई हो सकते तो उपयोग में रह जाता फिर कुछ मतलब नहीं तो उपयोग असल में ये सारी बातें न होता क्या है कि जो अनुभव होता है वो अनुभव को प्रकट करने का बड़ा कठिनाई है उस अनुभव को प्रकट करने के लिए बहुत प्रतीकों को सिंबल खोजने पड़ते हैं बहुत प्रतीकों को सिंबल खोजने पड़ते हैं असल में जब वो जिसको जिनको हम चक्र कहते हैं जब वो पूरी गति में होते है चक्र पूरी गति में होता है तो करीब करीब उसकी स्थिति फ्लावर जैसी मालूम पड़ती है फ्लावर लावर नहीं कहीं लेकिन तो जब भीतर अनुभव होता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई चीज भीतर खुल गई अब खुल जाने जो है वो फ्लावर की खास खुदी फ्लावर का मतलब ये है खुल जाना फ्लावरिंग तो, तो भीतर एक अनुभव होता है जब कोई सेंटर पूरी तरह से खिलता तो ऐसे लगता है जैसे कोई बौड़ी थी और वो खिल के फूल बन गया उसको कैसे कहो बाहर उन्होंने प्रतीक बना लिया की कमल खिल तो जाए फिर जैसे की कमल ऐसा उल्टा लटका हो जो पहला अनुभव चक्रो का आता है वो ऐसी आता है जैसे फूल उल्टा लटका हो कभी उल्टा लटका हो बंद और जब वो खिलता है तो न केवल खिलता है बल्कि वो उठ भी जाता है तो वो दूसरा अनुभव हो ये होता है जैसे चक्र सक्रिय होता है तो धीरे धीरे धीरे ऊपर उसे खिल जाए वो वो सारे के सारे सिंबल्स जो है हमारी कठिनाई ये है कि अनुभव जैसे होते हैं उन अनुभवों को बताने के लिए कोई भी उपाय नहीं इसलिए हम कुछ उपाय तो खोजते हैं ठीक है ना समझ लो कि कोई कहे कि वहां सुर्ख कमल खिला हुआ है लाल कमल खिला हुआ है लाल कमल वहां नहीं खिल लेकिन एक कमरे में अगर सब चीजें लाल पोत दी गई हो सब चीजें लाल पोत दी गई हो तो उस कमरे में आपको थोड़ा भिन्न मालूम पड़ेगा बजाय कमरे में सब चीजें हरी है। इस कमरे में तुम्हारी सब लाल पुता हुआ खून के रंग में सब पोती है। इस कमरे के भीतर आगे कुछ भिन्न लगेगा इस कमरे को तो बिल्कुल हरा पोता गया तो भिन्न लगेगा तो वो जो फीलिंग होगी इस कमरे के भीतर आने की वो लाल नहीं है लेकिन चारों तरफ लाल अगर पुता हुआ तो पर्टिकुलर फीलिंग होगी जो हरे रंग में नहीं होने वाली है हर रंग में दूसरी फीलिंग होगी समझे ना तु? तो जो कमल खिलता है उस वक्त अगर ऐसी फीलिंग होती जैसी फीलिंग कि लाल चीजों से गिर हो जाए तो वो वो जो कोई होगा वो कहेगा लाल कमल खिला, अब ये लाल कमल में गलती हो जाएगी क्योंकि तो लाल कमल नहीं खेला है कहीं कोई लेकिन फीलिंग ऐसी होगी जैसे की लाल रंग से गिर जाएंगे सब रंगों का अलग स्थिति हम जंगल में जाते हो और हरा विस्तार देखते तुम जो आनंदित होते हो हरे रंग से को संबंध है थोड़ा कल्पना करो कि सब वृक्ष लाल और सब पत्तियां लाल और सब फूल लाल और सारा का सारा टेतु का जंगल तुम्हारे तो मस्तिष्क बड़ा फैसा होगा तो रिलेक्टिव नहीं होगा टेंस होगा मेरा मतलब क्यों रही तुम लाल रंग का परिणाम चेंज होगा हरे रंग का परिणाम रिलेक्टिव होगा इसलिए सभी क्रांति वाले लोग लाल झंडा चुन लेते हैं वो अकार नहीं वो जो वो जो रंग है वह कारण नहीं इस्लाम में हरा झंडा चुना क्योंकि इस्लाम शब्द का मतलब शांति होता है शांति नहीं आई उस दूसरी बात है लेकिन झंडा हरा चुना हरा चुनने का कुल कारण इतना साथ ही सबसे ज्यादा शांति का ये रंग सबसे पीछे इस्लाम शब्द का मतलब ये होता है पीघा शब्द का भी उसका मतलब ही शांति होता है इसलिए वो हरा राम सुन गया तो सुनने के कारण तो भीतर तुम जब जाओ तो भीतर बहुत सी घटनाएं घटनी शुरू होती हैं जिनको कि कैसे प्रकट करूँ उनको प्रकट करना मुश्किल जापान में उन्होंने हाइकू विकसित किया कविता का एक रूप हाईकू नारायण हाइकू पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से कभी भी दुनिया में जब काल विकसित होगा तो हाईकू जैसा होगा कोई तो अगर तुम महाकाव्य पहुंचे हो तो महाकाव्य में मुश्किल से दस पांच पंक्ति काव्य की होंगी बाकी तो सब खतरा होगा हो नहीं सकता क्योंकि काव्य गहरी अनुभूति है कि कोई रामायण तो में थोड़ी हो सकता है जब रामायण में काव्य होगा इतने बड़े में वो हो नहीं सकता, सकता।, सकता। तो क्योंकि कुर् और शब्दों का खेल और जाल और सुखबंदी हो हाइकू का मतलब है कि हमने सब छोड़ दिया सिर्फ काव्य बचा लिया दो तीन चार पंक्तियों में पूरा हो जाएगा सब नॉन इशियल ऐसा दिया सिर्फ काव्य ही बचा लिया बस वो इफेंशियल जिसको छोड़ ही नहीं सकते अब हाइकू बड़े अजीब होते हैं बड़े तो उनकी फीलिंग का भी मैं ख्याल देना कह रहा अब एक हाइकू है अब क्या करे सभी अब जिसको अनुभव हुआ वो बड़ी पड़ गया वो क्या करे कहता है छोटा सा ताला एक मेंढक का आना कौन जाना सब, सब इसका मतलब क्या हुआ एक तालाब एक मेंढक का आना छप थपा कौन जाना सब स्थान है खाली। तो तो अब किसी ने अगर कभी किसी तालाब से किनारे मेंढक को कम से देखा और फिर सब और सब स्थान पर तो जिस फकीर ने यह को लिखा है वो कहता है ऐसा ही हुआ जब तो हम तो उस किनारे पे पहुंचे परमात्मा के किनारे पहुंचे ऐसे हुआ एक आदमी का आना हम फिर करें तो वो, वो करे क्या तो उसने चित्र भी बनाया वो एक मेढक का बैठना वाले तालाब मगर वो तो बड़ी कठिनाई है वो ठीक कहना वो कह रहा सब शांत हो जाना ना मेंढक का फिर कोई पता है कोई आवाज है रह अब मैं मानता हूँ कि जब भी काब्य विकसित होगा तो हाईको के करीब आता चला जाएगा। अगर बड़ी बड़ी क्षाए हो होती है लेना भी काबिल नहीं पेगी क्यूंकि बड़ी कविता ही रूप से है तो तुम तो, तो बंदी उसमें होने वाली है उसने तुम तो फैलाव तो का वो तो इतना काब इतना बहुमोलिकोटे कहने एक जापान में फूल होता है बिल्कुल सामान्य फूल है की ऐसे ही सड़क के किनारे या कहीं भी हो जाता ऐसे है ऐसी नदी के किनारे ऐसे भी उगाता इस फकीर का एक हाईतु है कि फकीर निकल रहा है चौक तो खड़ा हो गया है नजूला या कुछ ऐसा नाम उस फूल का तो उसकी चार पांच है चौक के खड़ा हो जाने का दिखाई पड़ने जिंदगी में पहली बार अरे तुम भी खेल लेकिन तुम इतने ज्यादा खुशी देख नहीं पाया तो सामान्य फूल है तो उसे कभी किसी ने देखे नहीं उस तो पर किसी ने चलता भी नहीं लिखी लेकिन उठते रहता उठते रहता तो वो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि नजूना का फूल भी होता है तो वो था था कहता है नहीं था। वो हाई दूसरा ऐसा, वो ऐसा ही पता ही नहीं चला एक दिन तो जब जाना तो पूछा अरे तुम भी थे नजूने के फूल सामान्य फूल जो तुम भी थे लेकिन नजूने का फूल तो कितनी ही रही है परमात्मा का ये पुराने इतना है की वो थो वही है वो कहीं से कोई उपाय नहीं है कि वो ना हो उन्होंने देखा कि नजूने के फूल को जब पहली तरफ कहता है ना तब मुझे ख्याल आया अरे बड़ी भूल हो गई जो सामान्य है वो भूल जाता है जो निकट है वो भूल जाता है अब वो तब तो तो वो जो, जो दूसरी बात जो कहना चाहता है अरे परमात्मा तुम भी थे तीनों को भी जाना ना नजूने के फूल वो परमात्मा को नजूनों का फूल कह रहा अब ये, ये आदमी क्या करे पर इसमें समझा दिया बात समझा दी की इतना कॉमन फ्लावर है उसको तो देखते ही नहीं वो कौन कहे है तो नहीं देखेगा अनकॉमन को कोई तो देखता कई दफे मैं सोचता हूँ कि जिसको हम कुरूपता कहते हैं वो सिर्फ कॉमन और जिसको हम सौंदर्य कहते हैं वो सिर्फ अनकॉमन और कोई मतलब नहीं और कोई भी मतलब नहीं है वो जो कॉमन है इतने ज्यादा है वो दिखाई नहीं पड़ता कॉमन तो दिखाई है और परमात्मा से ज्यादा कॉमन क्या होगा तुम्हें बिल्कुल दिखाई पड़ते नहीं पड़ते नहीं पड़ते ही नहीं और वो कहता है कि मैं तीस साल से इसी रास्ते से निकलता हूँ कितनी बार नहीं गुजर है पुल के पास और तुम हमेशा हमेशा खेले तो वो बाहर ही नहीं खिलता है वो ऐसा नहीं होगा कभी कभी खिलता तो हमेशा ही हमेशा खेले क्या हुआ कि मैं तुमको देख नहीं पाया और आज से ट्रे रुक जाना और तुम्हारा ये जो कठिनाइया भीतर की है वो कठिनाइया ऐसी है कि उनको जब कोई जाने तो उनको कैसे कहे और जब वो कहने चले तो वो प्रतीक लाए और प्रतीक लाया तो मुश्किल शुरू हो गई तो कठिनाई तो शुरू हो गई तो प्रतीक आया बहुत मुश्किल हो जाए कलश है क्योंकि हर सेंटर के पास में भिन्न अनुभव होगा ये रियलिटी है हमें कोई भी प्रतिपी हो तो हम उसको इंद्री की भाषा में कैसे लाए प्रतिपी होती है इंद्री की भाषा के बाहर और सब भाषा इंद्री की है सब शब्द इंद्री के है उसी में बनाया है कैसे कैसे तुलनाएं तो बहुत कठिन तो हम राक्षस को काले रंग में पेंट कर देते हैं और क्या करें तो तो तो तो हाँ तो कोई रास्ता नहीं है वो ऐसा जरूरी है कि राक्षस काले ही हो गोरे भी बहुत राक्षस हो सकते हैं लेकिन वो हम उसको तो पेंट जब करेंगे तो हम उसे काला तो ही पेंट करेंगे क्योंकि काले रंग के साथ हमारा एक भय का अनुभव और कुछ मतलब नहीं जाता अंधेरे के साथ काले के साथ भय का एक अनुभव अंधेरे में काले में गए भयभी हो गए तो किसी आदमी के पास अगर हमें भय मालूम होने लगे तो वो नहीं बोरा हो उसमें काला ही पेश करेंगे संबंध नहीं है हमारी जो फीलिंग हो रही है हमको ऐसा लग रहा है की जैसे अंधेरे से गिर गए अब कोई रावण कोई काला आदमी था ऐसा नहीं है सोचता हूँ जमाने के सुंदर तुम लोगों से एक था लेकिन वो जिनसे झगड़ा चल गया था उनके बिल्कुल अंधेरे जो हो गया थे थे थे थे थे ये असल बात यह है वहाँ कोई कलर ही नहीं। तुम है तुमसे जो चाह रहा हूँ तुम नहीं समझ पा रही हो वहाँ कोई कलर नहीं है न प्रोजेक्शन भी नहीं है वहाँ एक अनुभव है और अनुभव को प्रकट करने के लिए कलर लाना पड़ता है जीना फर्क पड़ेगा आप जो समझ एक रेगिस्तान में रहने वाला आदमी जिसने हरियाली देखती ही नहीं रेगिस्तान में रहने वाला आदमी जिसने हरियाली देखती ही नहीं जिसने जलता हुआ रेगिस्तान ही देखा अगर इसको वो अनुभव हो तो इसको हरे रंग का अनुभव नहीं हो इसको तो रेगिस्तान से संबंधित कोई अनुभव होगा इसको रात का अनुभव होगा तारों का अनुभव होगा ये हो सकता है ठंडी रेत का अनुभव होगा ये हो सकता है यानी ये कहे की ठंडी रेत तारे अब इस्लाम में तारों का जो इतना उपयोग है उसका और कोई मतलब नहीं क्योंकि दिन तो बड़ा बहुत रात ही बड़ अच्छी है इस मुल्क में हम रात को भी बहुत फिक्र नहीं करते दिन इतना सुंदर है की हमारा बहुत कुछ तो सूरज के उदरू के साथ जुड़ा हुआ है सूरज को भगवान बनाएगा रेगिस्तान का आदमी सूरज को भगवान नहीं बना सकता, कैसे बनाएगा <गणेगा> सुने वो तो, तो, तो एक, एक के अनुभव की बात है अब जिस आदमी ने कभी आकाश को छूते दरख्त नहीं देखे ऐसी जमीन पर आए जहां छोटी झाड़ी होती है उसके लिए कोई अनुभव होगा तो वो आकाश को छूटे दरख्तों में प्रकट होना बहुत मुश्किल है इन किसी दूसरे को हो सकता है जिसको आकाश के छूटे दरख्तों के पास जो रहा है वो उसकी कोई अनुभूति वो इसमें प्रकट कर सकता भी क्योंकि प्रतीक तो बाहर भी जम ना चलाते और इसलिए दुनिया भर के सब धर्मों में रंगों प्रतीकों सबका फर्क पड़ गया अब ऐसे मुल्क है जहाँ कमल का फूल ही नहीं होता करोगे क्या वहाँ के आदमी को कमल के फूल का पता ही नहीं और तो तुम लोग कैसे अनुभव कर ले कि चक्र जो है वो कमल का फूल <laughs> कमल का फूल तो होना चाहिए कम से कम बाहर वो कोई तो और कुछ तो सुनेगा वो अपने उसका चुनाव होगा वो हम नहीं जानते कि वो क्या सुनेगा वो उसकी दुनिया में जो कमल के फूल के निकट पड़ता होगा वो उसको सुन लेकिन मूल से लड़ जाएंगे वो तो झगड़े तो खड़े हो जाएंगे इतना सख्त नहीं होना चाहिए काव्य के साथ सख्त नहीं होना चाहिए क्यूँकी काव्य कोई गणित नहीं है और इतने तुम्हें भिन्न अनुभव होते हैं जैसे कि आपने कभी सोचा जिसका मामला है कि जो इस धर्म रेगुस्तान में पैदा हुए उनका परमात्मा बहुत क्रुद्ध और बहुत बदला लेने वाला है जो भी धर्म जैसे कि यहूदी या मुसलमान इनका परमात्मा बिल्कुल आख की लपत है। जरा की तो भूंक रख दूंगा वैसी ऐसी घोषणा करता है वो ऐसी घोषणा करता है तो भूम रख दूंगा उदार दूंगा गाँव बर्बाद कर दूंगा आँख फैला दूंगा वो ऐसी बात करता है ये कोई भगवान से लेना देना नहीं लेकिन वो जो आदमी राजस्थान में रहता है उसका सबसे बड़ा भय यही है, वो इसी भाषा में है, सोची भाषा में सोचता वो कभी इस बात को नहीं तो सोचा जो हिन्दुस्तान का वेट का है अगर भगवान उसका नाराज होता है तो वो जिससे बिजली कौन थी उस तरह पाता है वो राजस्थान में कहा कि बिजली कौन देगी तो उसका जो भगवान है वो बिजली उसका अस्त है वो दरवाजे का बिजली कौन के इतना पानी गिराएगा इतना फूट लाएगा कि डूब जाओगे बर्बाद हो लेकिन अगर रेगिस्तान का भगवान कहे इतना पानी लाऊंगा तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे क्या बात कर रहे हैं आप तो बहुत ही अच्छा आप नाराज हो जाए पानी ले तो भगवान तो कुछ कह नहीं रहा लेकिन रेगिस्तान रहने वाले के अपने अनुभव ही प्रकट होंगे अपने अनुभव ही प्रकट होंगे अब रेगिस्तान में जो भी लोग घूमे उनकी अपनी दृष्टिया बन जाएंगी अपनी धारणाएं बन जाएंगी और उन दृष्टियों और धारणाओं के हिसाब से वो सारा का सारा सिम्बल होगा प्रतीक होगा किताब होगी एक जंगल में रहने वाली कौम का और किताब होगी और प्रतीक होगा नदी पे बहने वाली कौम का और प्रतीक होगा समुद्र के किनारे रहने वाले का और प्रतीक होगा और हम कभी इनमें तालमेल ना है। क्यों तालमेल बिठाना नहीं क्यों अगर इतनी समझ छोड़ है तो ख्याल में आ जाएगा की तालमेल बिठाने की कोई जरूरत नहीं जरूरत नहीं है ये तो अभी मैं सूर्य तो नहीं लुझाना था तो किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न लिख भेजा एक प्रश्न जिसने एक प्रश्न पूछा था उसने पूछा था।, था।, था कि मैंने सुना है कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो सागर की भांति शांत हो जाते हैं तो मैंने उसको कहा मालूम होता कि मैं सागर नहीं देता सागर नहीं देखा तो मैंने नहीं देखा तो मैंने कहा तुम सागर की वहां से तुमको नहीं, तागर तागर थी नहीं सागर का सागर और कहा शांत थी वहां को नाच चल रहा है पूरे से वहां से सोपुल चल रहा है वहां कहां तुम कहाँ से सीखे उसने मैंने सागर दिखेगी सागर की भाती शांति उनको थोड़ा सोच के लेना भाई ऐसा नहीं हो जाता होता क्या है की वो वो हमारे सारे प्रतीक तो हम जहाँ हैं जो हमें जाना है जो हमने देखा वहाँ से आते वही से आते हम कुछ में भी नहीं रहता दूसरे प्रतीक का हमें साल में भी नहीं रहता और वो उनकी वजह से बहुत भेद पड़ता है अनुभव वही है अनुभव कोई भेद नहीं अनुभव वही है इतने जोर से चल रहा है कि कोई चल चल चल चल चल नहीं चलता बहुत है बहुत चल रहा है लेकिन उसके चलने का विस्तार इतना बड़ा है बहुत चल रहा है जिंदगी को गणित की भांति हम ऐसा सोचते है की जिंदगी कोई गणित की भांति है कोई सीधी है यानी हम ऐसा सोचते है की कभी एक रास्ते तो चले हैं और रास्ता कभी बयान होता है कभी गायम होता है दायाम होता, तो हम कहते हैं रास्ता कैसा है पहले तो बयान उड़ा था फिर गाय माया फिर व्यायाम होने लगा ये रास्ता कैसा एक रास्ता तो ऐसा होता है ये सीधा ही सीधा चला जाता है कहीं मुड़ता ही नहीं एक रास्ता ऐसा होता है जो हजार मोल लेता है फिर भी कहीं जाता है वो भी जाता है कहीं सीधा रास्ता भी जाता है वो भी जाता है, जिंदगी में कोई रास्ता सीधा नहीं है कोई भी नहीं सीता और जिस दिन हो जाएगा उस दिन जिंदगी झेलना मुश्किल हो जाएगा बहुत घबराने वाला हो जाएगा उन्हें तो कल्पना करो एक सीधे रास्ते की जो मुल्क के होने से उसने तक आता जाता हो बिल्कुल सीधा हो जिसको कोई मोल ना हो जिसके सब तरफ एक ही रंग के हो एक ही ऊंचाई के हो एक ही रंग के हो जिसमे सब तरफ एक के पेट्रोल पंप आते हैं और जिसको दिन रात गाड़ियां डालते रहते हैं मैं ये कह रहा हूँ ये रास्ता मोनोटोनिक को बदलाने वाला हो जाए जिंदगी ने बड़ी तरकीबे की तुम्हें कभी भी वो मोनोटोनिक्स को बदलाने वाली न हो जाए जिंदगी ने सब विरोधों का उपयोग किया है मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी दृष्टि में अब तक जिनको हम धार्मिक शिक्षक कहते रहे हैं उन्होंने भी गलत के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की थी तो अगर वो एक बात पकड़ लेते हैं तो फिर उस संदर्भ की ही बात पकड़ते चले जाते हैं उससे अपनी विपरीत और भिन्न का वो निषेध करते चले जाते हैं मेरा मान, मानना ऐसा है की जिंदगी इतनी अद्भुत है की जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो भी किसी अर्थो ने इससे जुड़ा ही होता है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई तकनीक नहीं है हम कहते हैं कोई मैथ नहीं है जब हम ये कहते हैं कोई विधि नहीं है पहुंचने की परमात्मा को अगर हम बहुत गौर से देखें तो ये भी एक विधि है ये भी एक विधि है ये भी पहुंचने की विधि इसके नाम में मेथड होगा इसका मैथ होगा इसलिए जैन फकीरों ने बहुत अच्छा किया वो कहते हैं इफर्ट लेके फर्ट वो बिल्कुल उल्टे शब्दों का एक साथ उपयोग करते हैं वो कहते हैं इफर्ट लेके फर्श प्रयत्न रही अब तुम कहोगे आपकी दोनों बातें कुछ कह रहे हो तो वो ये कहते हैं कि दोनों तरह पड़ेंगे क्योंकि तो बहुत लोग हैं जो कोई भी प्रश्न नहीं कर रहे और नहीं पहुंच गएंगे और बहुत लोग जो प्रश्न कर रहे हैं और नहीं पहुँचते अब हम क्या करेंगे अगर हम ये कहेंगे कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है तो लोग ठीक है तो हम कहीं कहाँ रहें प्रश्न तो हम पहुँच जाएंगे तो वो जीन फकीर कहता है कि नहीं तुमने पहुंचोगे फिर एक आदमी कहता है हम तो बड़ा प्रश्न कर रहे हैं और कहता। तुम भी न पहुँचोगे सब सवाल उठता है कि पहुँचोगे कैसे वो ये कहता है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो तुम इफर्ट ऐसे करो जैसे कि नहीं कर रहे हो तो इस कुछ लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वो ये कहता है की तुम इस तरह चलो जैसे नहीं चल रहे हो इस तरह चलो की चलना भी हो रहा है और कोई नहीं भी चल रहा है इस तरह बोलो कि जैसे नहीं बोल रहे हो इधर बोलना भी हो रहा है और भी तरह अबोला भी बैठा होगा तुम इस तरह खाना खाओ जिससे कि उपवास कर रहे हो खाना भी खा रहे हो लेकिन उधर खाने का कोई पागलपन भी नहीं मेरा बिल्कुल सुना तुम तो जब जब विरोधी और जिंदगी ऐसी ही है कि यहाँ अगर तुम दोनों विरोधियों के बीच में कोई सेक नहीं खोज पाए तो तुम कहीं से भी भटक जाओगे गुरबियत का शिष्य भी भटकता है क्योंकि तो वो मैथड को पकड़ लेता है वो ये कहता है कि ये मैथड करेंगे सब हो जाएगा जिंदगी इतनी बड़ी है कि, कि किसी मैथड को नहीं हो सकता कृष्णमूर्ति का वक्त भी भटकता है तो वो कहता है की मैथड पकड़ेंगे नहीं और सब हो जाएगा जिंदगी इतनी बड़ी है कि मैथड को न पकड़ो तो भी कुछ अगर मैं कह रहा हूँ वो बुनियादी रूप से इन दोनों से भिन्न मैं ये कह रहा हूँ कि मैथड को कुछ ऐसे पकड़ो जैसे कि मैथड ना हो गया जबान तो वहां वो दोनों धनुविद्या तीन साल सीख के परेशान हो गया फिर उसके गुरु ने कहा तुम जाओ तुमसे नहीं हो सकेगा क्योंकि तो तुम। हम तुम छप गए तुम्हें परेशान हो गए तुम्हारे साथ हम तुमसे कहते फिर इस तरह चलाओ जैसे कि नहीं चला रहे और तुम जल्दी फिर चलाते तो तुम चलाते सिर्फ वह हरिजन कहता मेरा निशाना पूरा लगने लगा निशाना एक नहीं चूकता सौ प्रतिशत निशाने मारता हूँ अब और क्या चाहिए वो उसका फकीर गुरु कहता कि निशाने से मतलब नहीं तुम एक ना मारो हमारा मेन निशाने पे नहीं सुम्प है वो कहता कि हमारा वो कहता है जब मेरा निशाना ठीक लग जाता है तो फिर मेरी क्यों पड़े और गुरु कहता है कि मैं तुझे सर्टिफिकेट देना दूंगा तू तो बिल्कुल असफल हो गया निशाना लग जाता है ये सब नजर निशाने पर है। हमारी नजर कुछ पर निशाना तो लग रहा है तू सीता जा रहा है हमें निशाने से क्या मतलब है हम तो तुझे ये सिखाना चाहते है की धनुष ऐसे भी चलाया जा सकता है जिसमें की चलाने वाला नहीं धनुष चलता है इट है नी चाहिए हाँ धनुष उठ गया है धनुष चढ़ गया है धनुष चल गया है तू भी इसमें क्यों आ जाता है बार बार आदमी को मैं नहीं आऊंगा तो धनुष उठेगा क्या धनुष चढ़ने का कहते हैं आप कैसे ताकत सुनते हैं बातें करते हैं मुझे तो आना ही पड़ेगा और गुरु कहता जब तक तू तो आता रहेगा जब तक, तक ये डुइंग होगी हैपनिंग न हो तब तक ये तृत्व होगा एक घटना न होगा हम तो कैसे कोई मतलब नहीं ये तो दूसरे तो पश्चिम नहीं चीज सकता था पीर चलाना निशाना लगाना कहीं भी सीख सकता है हम तो कुछ और सिखाना चाहते हैं हम तो ऐसा सिखाना चाहते हैं थे तीर चले कुछ तो रिशर्स चले और फिर भी पूना हो कभी गैर मौजूद में हो कैजेंस में हो क्यों होना चाहिए दूसरी तो क्यों आ जाता है बार बार फिर काफी आखिर वो घबरा गया उसने कहा कम से कम कुछ तो मुझे दे दे कि तो दूँ जर्मनी में दिखा सकूं किसी से आर्चरी की थी उसने कहा सकता इतना लिख सकता हूं कि आज में तीन साल मेरे पास लेकिन सफल नहीं हो निशाना इसका लगने लगा निशाने में बड़ा कुशल हो गया लेकिन वो कुशलता नहीं आ पाई जिस कुशलता के लिए हम यहाँ बैठे जाने के आखिरी दिन आ गया और उसने कहा कि कल मैं जाऊंगा मुझे जाते वक्त कहूंगा आशीर्वाद दे मैं चला जाऊ वो दूसरे दिन सुबह गया वो दूसरे विद्यार्थियों को गुरु ऐसी बेंच बैठ गए आज सीखने का कोई सवाल ही नहीं आज आखिरी दिन आज गुराफ क्षमा मांगने आया है की भूल हुई तीन साल आपको तकलीफ नहीं कुछ हो आज वो बेंच से बैठा हुआ है कुछ आज उसे चलाने सवाल आज वो है ही नहीं आज वो ये जो चलाने का तीन साल से था और वो अहंकार की मेरे चला के जीत के जाने ही सफल होते जाना वो कोई भी नहीं आज रहा टूट गया खत्म हो गया वो बैंक बैठा है शिष्य चला रहे हैं फिर वो शिष्य को उसका गुरु उठा के फिर चलाना सिखाता कटायत से चला वो तीर उठाता वो फिर चीखता वो चीज चलता और अचानक इस शरीर को चिखा करी ये बात मुझे अब तक दिखाई देना पड़ता की आज भी बिल्कुल मौजूद नहीं वो जाता तो गुरु के हाथ से धनुष्वान लेने था, फीस दिस का, चला देता फीस है सर्टिफिकेट लिख के रखा था फार देता वो करता, है कुछ हो गया फीस चला चलाया नहीं गया तू आया ऐसे जैसे ना हो तू खाई नहीं बस इसी को मेहनत की और मैं सोचता था शायद आखिरी आखिरी दिन हो जाए क्योंकि तो जब तक तू कोशिश कर लगा है तो तब कैसे होगा तो जब हम ये कहते हैं जब मैं ये कहता हूँ मैं निरंतर दोनों की बात करता हूँ मैं निरंतर despair. दोनों की बात कर रहा हूँ और और इस ख्याल ऐसी कर रहा हूँ कि मैं ये कहता yes, हूँ कि मैथज जरूरी है और मैथज से कोई कभी पहुँच पाने की मैथज जरूरी है और मैथज ऐसी कोई कभी पहुँच पाने साधना जरूरी है और साधना ऐसी कोई कभी सिद्ध नहीं हुआ अभ्यास जरूरी है और अभ्यास तुम कुछ न पा सको और जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब यह है कि अभ्यास करना लेकिन अभ्यास को छोड़ देना जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि तुम प्रयास करना लेकिन वो जो प्रयास की वजह से अहंकार भीतर घनी हो जाता है वो न हो तो प्रयास में प्रयास हो जाएगा इस फसले से फल और इसलिए मुझे दोनों ही बातें करनी पड़ी क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि दोनों बातें हमेशा हो चुकी है लेकिन वो एक तरफ से हुई हैं। वो नया नहीं बुद्ध में वही चुखता वेदांत वही।, वही, वही है वो यही कहता कुछ करने को है ही नहीं वेदांत योग को नहीं मानता मैं ये क्या ना समझा कर रहा है उल्टा सीखा ये कर रहा है तो कोई मौसम नहीं ज्ञान काफी ज्ञान में काफी करना कुछ भी नहीं ये भी प्रयास हो चुका है लंबा प्रयास तो। उपनिष्ठ समय तक निरंतन लग रहा है जो दोनों प्रक्रियाओं में गए वो पहले और दूसरी तरफ भी प्रयास कर रहा है जैसे जैन है योग है पतंजलि है ये सब के सब प्रयास में लगेंगे मैं कृष्ण होगा ये करेंगे तो होगा बुद्ध ने दोनों किया पहले उनकी तरफ से गए क्योंकि पहले यही समझ में आता है बात कि कुछ करेंगे तो ही होगा यही समझ में आती है पहली बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा उन्होंने कोशिश करके भी देखा नहीं हुआ और जो हैरीजेल के साथ हुआ वही बुद्ध के साथ हुआ तो वो सब कोशिश करके थक गया और हार गया और एक दिन उन्होंने किया अगर नहीं होता तो जाने को समझो नहीं होगा वो उसी हुआ वो टेंशन भी चला गया हमें करने भी छह सात साल में पहली बताए वो छह साल में कोई क्योंकि वो बेचे नहीं जो हो हो हो वो पकड़ रहे उस रात कुछ सोये उन्होंने कहा कि नहीं होता जाने हो। और नहीं नहीं को और न होने की घटना भी उनको निरंजना में बिछा उस नदी के जगह किनारे पर जहाँ वो नहाने उतरे मौत गया पास की जो नदी बैठी है निरंजना उसने चोन उतरे लेकिन त्रस्ताये हो गए है तपस्क्रिया करके कि नदी की धार तेज है पर वो इसको जल को पकड़ के ब्रक रुके लेकिन सर से नहीं बनता छह साल अपनों को जो भी तस्ट दिए जा सकते है मैथ के नाम पर उन्होंने दिए उपवास किया जा सकता है शीर्ष किया जा सकता है आसन जो भी शरीर को किया जा सकता था वो सब कर पढ़ेगा शरीर ऐसा त्रक हो गया है कि वो चर्च नहीं बनता अचानक उन्हें ख्याल होता है कि साधारण सी नदी निरंजन इसको में पार नहीं कर पाता साधारण सा घासको इसको चढ़ नहीं पाता इतने बड़े जीवन की नदी और इतना बड़े जीवन के घाट अपने बस के बाहर इतनी कम शक्ति लेके हुए न होगा ये नहीं होगा यू नहीं आके वृक्ष के नीचे चक्के बैठ और आज मैंने सोच लिया है कि अब ये करना भी छोड़ देते हैं ये पाना भी छोड़ देते हैं अब ये नहीं होगा ये बात खत्म ना कर तो आज ये हो ही नहीं सकता है शांति हो गए जब करने को कुछ ना बचा था। उस क्षण की आप कल्पना करिए जब करने को ही कुछ ना बचे, तब भी आप तो होंगे ही एक आदमी धन कमा रहा है वो कुछ कर रहा है फिर धन छोड़ देता है वो हो जाता वो कठा भगवान को कमाएंगे वो भी कुछ कर अब उससे भी ज्यादा है धन तो कमाया जा सकता है ऐसा कोई कठिन नहीं है नाम लेकिन धन ऐसी कमाने का कुछ दिखाई नहीं पड़ता कहाँ कमाया जाएगा अब वो भी हार है जिसको कहने कहना बुद्ध टोटल टो फ्रस्ट्रेशन हो टो नहीं होते पहला फ्रस्टेशन टोटल नहीं आधा ये था कि धनवं पर बेकार हो गया लेकिन अभी परमात्मा पाया जा सकता अभी आत्मा पाई जा सकती मोक् पाया जा है वो फ्रस्ट्रेशन आधा था अभी आधा पानी की आशा थी अभी अहंकार आधा मरा था आधा जिंदा था वो भी कह रहा था ये पालन कुछ नहीं जान भी नहीं हिंदू आज वो भी मर गया उन तो एक अर्थ में गौतम सिद्धार्थ नाम का आदमी जो था वो निरंजना के घास को पार करते वक्त मर गया तो जब उसको कुछ भी न बचा पानी को और आदमी बचता है पानी की आशा में तो वो जो होती है नहीं हमारा अस्तित्व तो पालूंगे पालूंगे पालूंगे पालू क्योंकि तो उसको पाने में लगता है कि हम हैं हम हैं हम हैं जितना पाले तो उतने ज्यादा हैं जितना नहीं पाते उतने कम हैं लेकिन उस दिन बात ही खड़ी हो आदमी का मामला टोटल भी हो गया वो वृक्ष के नीचे बैठ गया गांव की लड़की आई है वो खीप कहा आई उस को वो व्रक्ष पीपल का है और वो देवता का व्रक्ष माना जाता है तो वो लड़की आई है साइंस को पूरे पूरे झल गया और पूर्णिमा का शाम निकला है और परम हुआ, अल्टीमेटली फ्रस्टरेटेड आदमी बैठा है क्योंकि हाथ पैर भी हिलाने का मन नहीं रहा ये जो तो करने को नहीं हो सकता है सब बात ही खत्म हो गई अहंकार खत्म हो गया मूर्ति वक्त बैठा है पीला रात के चांद की रोशनी में उसे ऐसा लगा है कि जैसे पीपल का देता प्रदर्श किया वो तो खीर कहने आए पीपल का देवता कोई तो दूसरा दिन होता तो वो कह देते कि नहीं लूंगा क्योंकि उनका तो नियम था इतना लेना है इतने वक्त में ना, आप कोई नियम न रहा है अभी रात भी है दिन भी है कोई तो दूसरा दिन होता तो पूछते थे कौन है आज मुझे ये भी नहीं पूछते है कि वो सूत्री है कौन है क्या वो क्या लाई है वो खाने योग्य की नहीं है कोई साधना संयम नहीं है वो लड़की थाली रखती थी खेलते और कहती थी चिंता नहीं तो अस्वीकार करने का भी मन नहीं रह गया, गया है तो वो चुप्पा आप उस खीर को ले लेते <laughs> अस्वीकार करने का भी नहीं है स्वीकार वो कुछ बोलते ही नहीं है वो चुप्पा आप उस खीर को ले लेते हैं भूखे थके हैं खीर ले लेते हैं खोजा। जाए कई दफक तो यही हो कई वक्तों के कोई पांच बजे सुबह उनकी नींद खोलती आंख खोलते, खोलते आखिरी तारा डूबरा और उन्हें मिल गया जो आके मिला क्योंकि रिलेक्स कुछ कर नहीं रहे लेकिन ये स्थिति भी आ सकती है वो करने की वजह हटाने के लिए हाँ अगर मेरा मतलब समझोगे तो ये स्थिति भी तुम्हारी नहीं हो जाएगी की तुम आज जाकर में चले जाओ और किसी से खीर बुलवा लो खीर लेकर आराम सुबह पाँच बजे आँख खोलो गाँव में हो जाए तो नहीं होगा क्यूँकी वो जो पीछे जो हुआ है वो जो मैथड हार गया है तो नो मैथड ही तो so, मैं जो सारी बातें करता हूँ मैं मैथज की पूरी बात करता हूँ और उसको जानते की तुम मैथजन हारोगे उस दिन हारो तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा उस दिन घटना घट सकती है घटेगी तो तभी जब मैथ ना रह जाएगा उसके पहले तो नहीं घट सकती लेकिन था बिल्कुल ही टोटल लेकिन होता क्या है कि तुम मुझसे थकोगे तो इनके पास जाओगे उनसे थकोगे उनके पास जाओगे उनसे थकोगे उनके पास जाओगे ये मैथज ऐसी थकोगे दूसरा जा मैथज पकड़ोगे उससे थकोगे तीसरा पकड़ोगे लेकिन उपाय नहीं एक दिन ऐसा आएगा की मैथड एस सच से तुम थट जाओगे गुरु एस जाओ ऐसा अचानक तुम पाओगे कोई नहीं दे सकता कुछ मिल नहीं सकता कुछ है ही नहीं पाने को मैं ही नहीं हूँ क्या पाना किसको पाना ये जो परम विफलता ना परम विफलता अल्टीमेट सल्यो जिस तुम्हें आयागा उसके बाद ही अल्टीमेट स पहले नहीं उसके पहले में। तो क्या करूंगी दोनों विरोध पड़ेगा इधर मैं मेथड की बात करता रहूंगा पूरे वक्त मैथ को ऐसा ही जान जाएगा पूरे वक्त ये करो ये करो ये करो पूरे वक्त ये कहूंगा करने से कभी कुछ नहीं कभी कुछ होगा तब मुझे समझने में कठिनाई होगा गुरु को समझना आसान कहता मैथक होगा तो मुक्ति को समझना आसान को मैथक नहीं होगा मुझे समझने में थोड़ी प्रश्न आई क्योंकि मैं कहता हूँ मैथज करना पड़ेगा और मैं से होगा आपकी है थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन ऐसा ही है करोगे क्या ऐसा विदाउट दोनों में फर्क है विचार रहित हो सकता है विचार पुण्य नहीं विचार रहित हो सकता है कभी कभी विचार विचारित होने का कारण इतना है कि अगर इस तरह की नंदनेस भी है माइंड की ये सब समझो तुम बैठे हुए चल नहीं रहे हो तुम तो भी नहीं चल रहे हो और एक दूसरा व्यक्ति बैठा वो भी नहीं चल रहा लेकिन वो पैरालाइज वो भी नहीं चल रहा और दोनों तुम बैठे हुए हो लेकिन मैं कहूँगा तो वो बैठा हुआ नहीं उसको बैठे पड़ रहा है, तुम बैठे हुए हो वो पैरनाइज सिर्फ हालांकि दोनों के पैर एक इसमें वो भी बैठा है तुम भी बैठे हो कोई नहीं देख के कह सकता की कौन बैठा है तुम बैठे हो, हो, हो क्योंकि हो वो चल ही नहीं सकता इसलिए बैठने का भी क्या मतलब है कहने का मेरा मसान उसको बैठा हुआ भी नहीं करूंगा हाँ, वो सिर्फ नहीं चल सक तो मस्तिष्क में ऐसी स्थितियाँ भी है जबकि सिर्फ तुम्हारा ब्रेन जो है ब्रेन माइंड नहीं तो तुम्हारा ब्रेन थक जाता है और एक तरह की मृत्यु हो गई और तुम इतने थक गए कि तुम पड़े रह तुम्हारा तो ब्रेन काम ही नहीं कर पा रहा इसलिए तुम, तुम काम नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं कि ना काम करने की स्थिति में पहुंच गया हो तुम इसका मतलब यह है कि ब्रेन सिर्फ पैरालाइज हो गया कई दफा हो है किसी दुख में किसी बड़ी खुशी में किसी भी ऐसे एक्सीडेंट में जो अन अपेक्षित है इसका तुम्हें कभी पता नहीं था और हो गया अभी यहाँ एक, एक कुत्ता आ जाए और तुमसे कहो कॉप्रवीण क्या हाल एक नम्ब हो जाए तुमने आते नहीं।, नहीं की कभी कुत्ता आगे कह ये सुनकर से एकदम से तुम नम्ब हो जाओ ये होगा विदाउट हाल ये होगा विदाउट हार विचार ग्रहित हो जाएगा इस तुम चोट लगी कि विचार ठहर गया जिसको हम विचारिस्ट कह रहे हैं है। वो बड़ी और बात है उसका मतलब नहीं कि मस्तिष्क थक गया मस्तिष्क पूरा सजग है पूरा सक्रिय है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई चोट नहीं लगी लेकिन भीतर से वो जो चिंतन की धारा थी उसको तुमने विदा कर दिया तुम चले गए बड़ी और बात वो बड़ी पॉजिटिव स्थिति है ये बड़ी निगेटिव स्थिति एक आदमी बैठा है आराम कर रहा है ये बड़ी पॉजिटिव स्थिति ऐसा नहीं कि वो नहीं चल सकता नहीं वो चल चुका है और चलेगा आराम करता। कर रहा है कुछ आदमी का पड़ा वो आराम नहीं कर रहा है नहीं विचार आराम कर रहा है वो सिर्फ नहीं चल पा रहा है नहीं उठ पा रहा आराम क्या था करेगा आराम तो वो करता है कि चल सकता है तो जो था की हालत है हम विचार कर सकते हैं नहीं कर रहे कर सकता है समझी नहीं कर रहे तो तो बात और लेकिन कर ही नहीं सकते इसलिए नहीं कर रहे हैं तो बात और इन दोनों तो बुनियादी फर्क है लेकिन बात तो ऐसी होती है ये बातें बातेंट जिनको आप कहते हैं उसमें भी माइंड या बेडी वो बिल्कुल गैम हो जाता है और ये जो आप कहते हैं बड़ा अच्छा सवाल उठाया उन्होंने कहा की स्वीडन जैसे मुल्क में जहाँ सब तरह का सुख है और सब तरह की व्यक्ति को स्वतंत्रता है अधिकतम स्वतंत्रता है तो हाँ को और इस तरह से सुखी समाज है, दुख दीनता नहीं है।, है। लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे आत्महत हाँ कर रहे मर रहे हैं कोई मार नहीं रहा इन्होंने ये सवाल उठाया की क्या मामला है और ये हिन्दुस्तान के और सन्यासी भी उठाते है वो भी ये कहते हैं कि हम ज्यादा शांत और आनंदित थे लोग तो हमारे यहाँ कम है वो तो ज्यादा दुखी और पीड़ित है उनके यहाँ ज्यादा है तो ये बात बिल्कुल ही गलत है असल में आत्मघात का सवाल भी सिर्फ दुखी आदमी को ही उठ सकता है दुखी आदमी को कभी भी नहीं इसे थोड़ा सुनिश लेना आत्मघात का जो सवाल है दुखी आदमी मरने की सोच ही नहीं पाता जीने की ही सोचता है निरम दुखी आदमी निरंतर ये सोचता है की कैसे जीऊ कैसे जीऊ कैसे जीऊ न मकान है तो मकान कैसे बनाऊ कपड़ा नहीं कपड़ा कैसे लाऊ पत्नी नहीं पत्नी कैसे उपलब्ध करूँ दुखी आदमी को अनुभव होता है कि इतने दुख में अगर ये सब चीजें मुझे मिल जाए पति मिले मकान मिले कार मिले धन मिले तो मैं जी पाऊ दुखी आदमी का पूरा का पूरा माइंड अपने दुख को मिटाने में लगता है मेरा ना और दुख को मिटाना है तुम जीना पड़ेगा में दुख आज समझ नहीं सकता उपाय करने पड़ेंगे प्रयास करने पड़ेंगे धन कमाना पड़ेगा प्रेम करना पड़ेगा मकान बनाना पड़ेगा सब दुख मिलेगा तो गरीब कौमे और दुखी कौमे आत्मघाती नहीं है जानवर इसलिए इसीलिए आत्मघाती नहीं है क्योंकि उसे 24 घंटे जीने के इंतजाम में ही गुजर जाते मरने की सुविधा कहाँ हो सकता सुबह ऐसी निकलता है जानवर वो दिन भर बेचारा और तरह रोटी वोटी दुपाल ले जाती है भी मरने की फुर्स का जीने की फुर्सत नहीं मिल पाती तो मरने की फुर्स कहाँ जिन का एक मजदूर सुबह निकलता है जिन भर का कम आता है रात लौटता है हो जाता है सुबह कम निकल जाता है मरने के लिए फुर्स चाहिए मरने जो है लास्ट लग्जरी है सुखी आदमी मरने के लिए असुविधा है गरीब आदमी नहीं मर सकता आत्महत्या नहीं कर सकता अगर आत्महत्या कम रखनी हो दुनिया को गरीब रखना चाहिए और आदमी को परेशान रखना चाहिए वो परेशानी बोल जा रहा है जा रहा है, जा रहा है उसको फुर्स में मिले जीने की मरने तो बहुत बात की बात है वो तो मरने का उसको तो आता है जो जी चुका है अब जो जो आदमी सब तरह से सुखी हो गया और जी रहा है और जी लिया अब वो क्या करे उसके सामने साले सवाल उठता था, था मैं क्या करूँ तो सब जो मिलना था वो मिल गया और सुख इतना बोरिंग है जितना दुख कभी भी नहीं सुख इतना उबाने वाला है जितना दुख कभी भी नहीं तो बहुत उबाने वाला है बहुत ही घबराने वाला है तुम तो करो क्या करो क्या करो क्या, क्या सब सुख है अच्छा खानी पत्नी अब क्या करो अब क्या करो अब बड़ी मुश्किल होंगी अब तो कहा जाओ क्योंकि तो इससे अच्छा मकान नहीं हो सकता अच्छी पत्नी कहाँ चलाओ क्या करो ये बोर्डन पैदा करता है तो सिर्फ सुख बोर्डन पैदा करता है कोई जानवर बोरिंग हालत में नहीं पाओ उबा हुआ क्योंकि कोई कुत्ता बोर्डन में बैठा हमेशा रसमगढ़ है इस बोर्डन का कोई समाल नहीं तो गाँव का आदमी भी बोल्डम में नहीं पाओगे जितनी बुद्धि विकसित होगी सुख विकसित होगा कि आएगी बोल्डम आए। जो है बड़ा ह्यूमन क्वालिटी है नॉन ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकती तो है तो तो जितनी बुद्धि में सुखी विचारशील आदमी पाओगे उतना बोल पाओगे हर चीज उगाने लगेगी हर चीज घबराने लगेगी सब मिल गया क्या करेंगे ऐसी हालत में पहली दफा उसके साल पूछेगा वो वो पूछेगा कि जिंदगी का अर्थ क्या है दुखी आदमी कभी नहीं पूछेगा वो पूछते नहीं मीनिंग क्या, तो क्या है वो मीनिंग साफ है कि रोटी है मिली मकान है मी नहीं स्त्री है नहीं मीनिंग साफ है बिल्कुल क्योंकि आदमी को सब मिल गया वो पूछता है जिंदगी का मीनिंग क्या है रोको खाना मिल गया पत्नी मिल गई मकान मिल गया धन मिल गया, मिल गया वाराम, कुछ वो आराम से आराम कुर्सी बैठा है वो पूछता तो है ऑर्डर नहीं जीन किस लिए कल फिर सुबह स्ली पर मिलेगा शायद मिलेगी पत्नी मिलेगी कल फिर इसी कुर्सी पे बैठे ऐसा पच्चीस साल से बैठे तो जीन का मतलब है ये तो बताओ क्योंकि तो रोज रोज रिपीट हो रहा है वो इससे बगरा गया इस जीने का प्रश्न जब उसे लगता है तब दूसरा प्रश्न सुसाइड करता सब तो फिर मरी के मजा और एक मजे की बात तो है कि क्योंकि सब कुछ मिल गए थे सब सेंसेशन मिल गए हैं वो एक सेंसेशन और उपयोग करना चाहता है मर को जी देखना लास्ट सेंसेशन जो सिर्फ लग्जूरी अफर्ड कर सकते हैं आखिरी ठीक है पैदा हम अपनी तरफ से नहीं होगा पता नहीं कैसे पैदा होगा जवान अपनी तरफ से नहीं हुआ पता नहीं कैसे हम मर तो अपनी तरफ एक एक से हमसे मर सकता हूं इसमें कोई न भगवान बाधा डाल सकता है न कोई दुनिया में ताकत बाधा डालता होने में मेरा कोई हाथ नहीं जवान होने में कोई हाथ नहीं बूढ़े होने में कोई हाथ नहीं लेकिन मैं मर सकता हूँ तो इसको भी तरफ देखिए आखिरी आमतौर से हम दूसरे को मर से देखने में फिल्म अनुभव करते लेकिन सुखी आदमी अपने को मरते भी है। आखिरी सुख आदमी को सोसाइबल बना है। और अगर आखिरी सुख में वो नए तरह के दुख न खोज पाए तो दो सौ में आदमी अपने को खत्म कर है। इसलिए बहुत बुद्धिमानी पुराने सुख खोजने पर नए दुख खोजने की लोग रोटी मिल गई तो कंता तो नहीं मिली है तो कलता का नया दुख फौरन पैदा होना ये तो मुश्किल हो जाएगी वो पुराने राजा महाराज से वो नए दुख पैदा कर लेते संगीत चाहिए काजू चाहिए नृत्य चाहिए वो सब पैदा कर सलामानी नृत्य नहीं उपलब्ध अब क्या हो गया की हमने सब चीजों को कमर्शलाइज कर दिया कलेक्टिव कर दिया अब विजय आनंदित नर्स जी को नचा देखते है वो सारा मुल्क देख लेता है कोई हेमा मांगने का किसी को तबियत थोड़ी सब देख लेता <laughs> ले तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो गया सर मतलब ये है कि लेकिन एक जमाना ये था कि हनुमानी को मैं ना सकता हूँ आप नहीं निकाल सकते अब दुखी हो मरे जा रहे हो एक राजा मरा जा रहा है कि खला के एक दरबार में हनुमान भी ना करेगी अब हर दिन आदमी के दरबार में तो ना करे कोई सवाल नहीं तो गया। तो है तो हमने सब समझे ना तो नए दुख पैदा करने का बड़ा प्रॉब्लम हो गया हम कैसे पैदा करें वो हो जाएंगे जैसे तो कोई चांद पर जाने लगेगा कोई मंगल पे जाने लगेगा एक करोड़ रुपए की टिकट होगी वो एक आदमी खरीद सकेगा और नीचे का जिस पास एक करो वो दुखी हो जाएगा कि शाम पर कैसे कब हो जाएगा इस मेरा मतलब है ना पुराने सब दुख हम खत्म किए ले रहे हैं नए दुख पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा एकदम नए दुख पैदा करने पड़ेंगे ये मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी के चलने में सुख दोनों पैरों की जरूरत है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है तुम कहोगे कभी कभी ऐसा होता है की बहुत दुखी आदमी भी अपने को समाप्त कर लेता है तो कभी कभी ऐसा होता है की बहुत दुखी आदमी भी अपने को समाप्त करेंगे वो भी इसलिए समाप्त नहीं करता कि बहुत दुखी है वो भी इसलिए समाप्त करता है ध्यान रहे इन दोनों में फर्क नहीं बारिश एक बहुत दुखी आदमी अपने को समाप्त करता है क्योंकि आगे सुख की कोई संभावना न रही कल किसलिए एक बहुत दुखी आदमी निकली अपने को समाप्त करता है क्योंकि भी कल कुट खाने की कोई आशा नहीं है कोई संभावना नहीं समझ रहे ये बेचक एक ही पॉइंट से एक ही खड़े हो गए दोनों वो अति दुख के कारण उस जगह आ गया है जिसकी सब आतंको नहीं वो कहता कोई सुख तो मिलना नहीं तो जिन्होंने दुखी आदमी कहता सब सुख तो मिल गए तो सुख मिलना नहीं अब जीने जिन्होंने मेरे इंसान में, में फर्क नहीं दोनों में दुख की अति पर भी आदमी पूज जाता है क्योंकि फिर दुख ही दुख रहता था फिर सुख के पानी की आशा भी अगर न रही आशा भी अगर रही तो नहीं मरेगा आदमी अगर आशा भी न रही तो कहते हैं उमर क्या लेकिन दुख के अति पर पहुंचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि तो आदमी की क्षमता दुख सहने की अनंत। इतनी बहुत दुखी लोग बहुत कम दुखी लोग अस्टीन पर पहुंच पाते आशा बनी ही रहती आशा मिलती हुए तो दुख के अस्टिंग पर बहुत कम लोगों को पहुंचाया जा सकता है मेरे ना कुछ और ये भी तुम्हारे ध्यान रहे कि जिन दुखों को आमतौर पर लोग दुख समझते हैं वो गरीबों के दुखों के कारण कभी कोई नहीं लगता हमने कभी नहीं देखा और कोई भूख की वजह से सुसाइड करे बहुत मुश्किल कोई बीमारी की वजह से सुसाइज करे बहुत मुश्किल है हाँ प्रेम की वजह से कोई सुसाइड कर सकता है प्रेम जो है वो भी संपत्ति और सुख की ही लग गई वो भी इन चीजों में कोई सुसाइड कभी भी अगर तुम्हें आगे कल नए के होने की संभावना मिल जाए तो मृत्यु तुम्हें पकड़ ही पर तुम मृत्यु में ही नए की संभावना खोज मेरा मानना है कि रोज सुख हमें नए सुख बनानी चाहिए लेकिन नए दुख और नई दिशाएं खोजनी चाहिए एडवेंचर की आशा की खुश और इन दोनों सब्सों को जो समझ लेता है इन दोनों सब्सों को जो समझ लेता है वो एक तरह आज नहीं हो जाए उस आदमी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर सत्यो को जो आज आदमी बिल्कुल अनुभव के बाद कैसे नहीं दिखते दिखने की कोई संभव नहीं जब आप लोग दिखते हैं भारतीय अलग नहीं मेरे हाथ में जवानों में मेरे हाथ में लेकिन मरना आपने बात करी है करना और भगवान बाजरा नहीं डाल सकते तो इसके रेफरेंस में कुछ नमजो एक आदमी पेट्रोल डाल के देने से सोचती है या तो कोई पांच सौ मरिए तो वो भी मार्केट मरने की भी नहीं मरता हाँ तो उसका तो तो तो मतलब इतना है कि वो ढंग से कोशिश नहीं की उसमें कोई बाधा नहीं डाल रहा है ऊपर तो जब हाँ हाँ नहीं एक दो पर ऊपर जाने से दोबारा दुण उसका मतलब ये नहीं की कोई बाधा डाला उसका मतलब ये जो तुमने किया वो मैथोजिकली चूक हो गई चाहिए उसमें कई मैथडोलॉजिकल चूक हो गई हाँ उस मेथड की कोई बाधा नहीं डाल रहा है कोई बाधा नहीं डाल रहा तुमने मैथड में कोई गलती कर ली हम इस ढंग से कूँडे की बच गए